इस प्रकार दिन के क्रम से देवगण 15 दिन तक चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं और अमावस्या तिथि को वे वहां से चले जाते हैं तब पितृगण अमावस्या तिथि में चंद्रमा के पास आते हैं तदनंतर चंद्रमा के 15वें भाग के कुछ शेष रहने पर वे पितर दूसरे दिन अपरांह के समय उन सभी अवशिष्ट कलाओं को केवल दो कला समय तक ही पान करते हैं। अमावस्या तक पंद्रह दिन पर्यंत चंद्रमा की किरणों से निकलते हुए रूपी अमर्त का पान कर पित्रगण अमर हो जाते हैं। वे सभी पितर सौम्य, बरहिषद, अग्निस्वाद और काव्य नाम से कहे गए हैं पांच वर्ष के कार्यकाल वाले जो पितर हैं, जिन्हें द्विजगण काल कहते हैं, वर्ष हैं, सौ में नामक पितरों को पक्ष रित जानना चाहिए। दो बरहिशद और अग्निस्वाद को मास ये तीनों पित्रलोक में निवास करने वाले द्विज हैं। पौड़िमा तिथि को पितरों द्वारा पान की जाती हुई कला का जितना अंश छील ह अमावस्या के बाद चंद्रमा का रिक्त भाग पूर्ण होता है। चंद्रमा की वृद्धि और छाया दोनों पक्षों के प्रारंभ में ही माना गया है। उसे सोलहनी कला कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की छाया वृद्धि सूर्य के निमित्त से ही होती है। इस प्रकार श्रीमद्भावापुराण के भोनकोष वर्णन पसंग में सूर्यादिगमन नामक 126वा अध्याय संपूर्ण हुआ 127वा अध्याय ग्रहों के रथ का वर्णन और ध्रुव की प्रशंसा सूत जी कहते हैं ऋषियों अब मैं ग्रह कक्षा नुसार बुध ग्रहों नक्षत्रों और राहु के रथ का वर्णन कर रहा हूं सोमपुत्र बुध का रथ उज्जवल एवं तेजोमय है उसमें वायु के समान वेगशाली पीले रंग के दस घोड़े जोते जाते हैं, उनके नाम हैं श्वेत, पिशंग, शारंग, नील, पीत, विलोहित, कृष्ण, हरित, प्रिषत और प्रश्नी। इन्हीं महान भाग्यशाली अनुपम एवं वायु से उत्पन्न दस घोड़ों से वह रथ युक्त है। इसके बाद मंगलकारथ स्वर्ण निर्मित बतलाया जा� वह रथ के संपूर्ण आठों अंगों से संयुक्त है तथा लाल रंग वाले आठ घोड़ों से युक्त है उस पर अग्नि से प्रकट हुआ ध्वज फहराता रहता है उस पर सवार होकर किशोरा अवस्था के मंगल कभी सीधी एवं कभी वक्र गति से विचरण करते हैं अंगिरा के पुत्र देवाचार्य विद्वान बृहस्पति पीले रंग के तथा वायु के से वेगशाली आठ दिव्य अशों से जुते हुए सुवर्ण में रथ पर चलते हैं। वे एक राशि पर एक वर्ष तक रहते हैं। इसलिए इस रथ के द्वारा स्वाधिष्ठत राशि की दिशा की ओर दोनों गतियों से अपने वर्ग सहित जाते हैं। शुक्र भी अपने वेगशाली रथ पर आरुण होकर भ्रमण करते हैं। उनके रथ में अग्नि के समान रंग � वह धजाओं से सुशोभित रहता है, सन्निश्चर अपने लोह निर्मित रथ पर सवार होकर चलते हैं। उसमें वायुतुल्य वेगशाली एवं बलवान घोड़े जुते रहते हैं। राहु कार्थ तमोमे है, उसे कवच आदि से सुसज्जित वायु के समान वेग वाले काले रंग के आठ घोड़े खींचते हैं। सूर्य के भवन में निवास करने वाल पर्वों में चंद्रमा के पास चला जाता है और अमावस्या आदि पर्वों में चंद्रमा के पास से सूर्य के निकट लौट आता है इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान शीघ्रगामी आठ घोड़े जोते जाते हैं उनके शरीर की कांति पुआल के धुंए के सदृश है वे दुबले पतले शरीर वाले और बड़े भयंकर हैं ये सभी व संबद्ध हैं इस प्रकार मैंने ग्रहों के रथों के साथ साथ घोरों का वर्णन कर दिया वायुरूपी अदृश्य रसियों द्वारा बंधे हुए ये सभी अश्व भ्रमण करते हुए नियमानुसार उन रथों को खींचते हैं जिस प्रकार ध्रुव से बंधे हुए सूर्य चंद्र आदि ग्रह गगनमंडल में परिभ्रमण करते हैं उसी प्रकार संपूर्ण ज्योत जिस प्रकार नदी के जल में पड़ी हुई नौका जल के साथ बहती जाती है, उसी तरह देवताओं के ग्रह भी वायु के वेग से वाहन किए जाते हैं। इसलिए वे आकाश मंडल में देवग्रह नाम से पुकारे जाते हैं। आकाश मंडल में जितनी तारकाएं हैं, उतनी ही ध्रुव की किरणें भी हैं। ये सभी तारकाएं ध्रुव से सँलग्न हैं उन्हें भी घुमाती हैं, जैसे तेल पेरने वाला चक्र कोलहू सयंग घूमता है और अपने से लगी हुई सभी वस्तुओं को घूमाता है, वैसे ही वायु रूपी रस्ती से बंधी हुई ज्योतियां सब ओर भ्रमण करती हैं। वात चक्र से प्रेरित होकर घूमती हुई वे ज्योतियां अलात चक्र जलती हुई बनीठी की भांति प्रतीत हो इसलिए वह प्रवह नाम से प्रसिद्ध हैं इस प्रकार ध्रुव से बंधा हुआ यह ज्योतिष चक्र भ्रमण करता है इसी प्रकार गगन मंडल में स्थित शिशुमार चक्र में ये ध्रुव तारामय अर्थात ताराओं से युक्त कहे जाते हैं दिन में जो पाप किया जाता है वह रात्रि में उस चक्र को देखने से नष्ट हो जाता है शिशुमार चक उनका दर्शन कर तथा सर्वथा शिशुमार की आकृति को जानकर मनुष्य उतने ही अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है उत्तान पाद को उस शिशुमार चक्र का ऊपरी जबड़ा तथा यज्ञ को निचला जबड़ा समझना चाहिए धर्म उसके मस्तक पर स्थित हैं हृदय में नारायण और सात धणों को तथा अग्नि पैरों में अश्विनी कुमारों को जानना चाहिए वरुण और आर्यमा उनकी पिछली जांघें हैं शशन जननेन्द्रिय के स्थान पर को समझिए और गुदा स्थान पर मित्र स्थित हैं उसकी पूंछ में महेंद्र मरीच कश्यप और स्थित हैं ताराओं द्वारा निर्मित यह स्तंभ नक्षत्र चंद्रमा सूर्य ग्रह और तारा गणों के साथ न अस्त होता है न उदय अपितु ये सभी आकाश में चक्र की तरह उसके मुख की ओर देखते हुए स्थित हैं ये ध्रुव से अधिकृत होकर आकाश स्थित मेढ़ी भूत सुरश्रेष्ठ ध्रुव की ही परदक्षिणा करते हैं उन आग्निद्र तथा कश्यप के वंश में ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ हैं ये ध्रुव अकेले ही मेरु के अंतरवर्ती शिखर पर ज्योतिष चक्र को साथ लेकर उसे खींचते हुए भ्रमण करते हैं उस समय उनका मुख नीचे की ओर रहता है इस प्रकार वे मेर को प्रकाशित करते हुए उसकी परदक्षिणा करते हैं इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के भवन कोष वर्णन प्रसंग में ध्रुव प्रशंसा नामक 127वां अध्याय संपूर्ण हुआ 128वां अध्याय देव गृहों तथा सूर्य चंद्रमा की गति का वर्णन ऋषियों ने पूछा सूत आपने जो यह सारा विषय पूर्ण रूप उसे तो हम लोगों ने सुना परंतु देव गृह कैसे होते हैं यह जानने की विशेष उत्कंठा हो रही है अतः आप पुनः पूर्व कथित ज्योतिष चक्र का कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए सूत जी कहते हैं ऋषियों अब मैं जिस प्रकार देव गृह एवं सूर्य चंद्रमा और अग्नि के गृह होते हैं तथा जैसी सूर्य और चंद्रमा की गति होती है वह सब बतला रहा हूं ब्रह्मा की रात्रि गतिित होने पर प्रातः काल अव्यक्त योनि ब्रह्मा ने देखा कि जगत की कोई वस्तु दीख नहीं रही है सारा जगत रात्रि के अंधकार से आच्छन्न है कहीं प्रकाश का चिन्ह मात्र भी अवशिष्ट नहीं है ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित इस तब लोगों के तत्वार्थ को सिद्ध करने वाले सायंभु भगवान ब्रह्मा खद्योत जुगनु के रूप में विचरण करते हुए प्रकाश को आविर्भूत करने के लिए विचार करने लगे। उस समय उन्हें श्रमण हुआ कि कल्पकाल के आदि में अग्नि तत्व जल और पृथ्वी में सम्मिलित हो गया था। यह जानकर उन्होंने तीनों को एकत्र कर प्रका� इस प्रकार इस लोक में जो पाचक नामक अग्नि है उसे पार्थिव अग्नि कहते हैं जो अग्नि सूर्य में स्थित होकर ताप पैदा करती है वह कहलाती है